महाभारत शांति पर्व पंचाशीतमोध्याय राजा की व्यावहारिक नीति मंत्रिमंडल का संगठन दंड का औचित्य तथा दूत द्वारपाल रक्षक मंत्री और सेनापति के गुण युधिवाचन कथम से देहराजेन्द्र पालयन पार्थिव प्रजा धर्म ने पूछा राजेंद्र इस जगत में राजा किस प्रकार धर्म विशेष के धर्म विशेष के द्वारा प्रजा का पालन करे जिससे वह लोगों का प्रेम और अक्षय की प्राप्त कर सके विस्मवाच जोहारेण शुद्धे न प्रजा पालन तत्पर ने कहा राजन जो राजा बाहर भीतर से पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहार से प्रजा पालन में तत्पर रहता है वह धर्म और कीति प्राप्त करके इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है यदि युधिष्ठिर ने पूछा महामते राजा को किस किस प्रकार के लोगों से किस किस प्रकार का बर्ताव काम मिलाना चाहिए मेरे इस प्रश्न का आप यथावत रूप से समाधान करें ये चैव चूर्व कथिता गुणा से प्रति नए पुरुषेषेते पुरुषे विद्यंत में मति मेरी तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपने पुरुष के लिए जिन गुणों को वर्णन किया है वे सब किसी एक पुरुष में नहीं मिल सकते मिस मुच एवं एतन्महांथ बुद्धिमन दुर्लभ पुरुष कश्चिन ए भी युक्त तो गुण शुभ मिश्र जी ने कहा महाप्राज्य परम बुद्धिमान युधिष्ठिर तुम जैसा कहते हुए ठीक ऐसा ही है वस्तुतः इन सभी शुभ गुणों से संपन्न किसी एक पुरुष का मिलना कठिन है किन्तु संक्षेपत क्षेरम प्रियने दुर्लभम वक्षा मे तो यथा मात्या इसलिए तुम जिस भाव से जैसे मंत्रियों का संगठित करोगे अर्थात करना चाहते हो उनका दुर्लभशील स्वभाव जैसा होना चाहिए इस बात को मैं पूर्वक संक्षेप से बताऊंगा चतुर ब्राह्मणा वैद्यान् प्रगलभा चिन क्षत्रिया तथा चाष्ट बलिन पाणीन वयशा नृत्न संपन्ना एकख्य शूद्रांता शुचित कर्मणिपूर्वक अष्टाच गुणयुक्त सूत पौराणिकर्ष वयश्र प्रगलभमसूयकम श्रुति स्मृति सामयुक्त विनीत समशन कार्य विवधमा स्वलोल वर्जित सुखो सप्तषम अष्टा मंत्री मध्ये मंत्रोपारिये राजा को चाहिए कि जो वेद विद्या के विद्वान निर्भीक बाहर भीतर से शुद्ध एवं विस्नातक हो ऐसे चार ब्राह्मण शरीर से बलवान तथा शस्त्रधारी आठ क्षत्रिय धन से संपन्न, इक्कीस वैश्य पवित्र आचार विचार वाले तीन विनयशील शूद्र तथा आठ गुणों से युक्त एवं पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत जाति का मनुष्य इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बना भी उस सूत की अवस्था लगभग पचास वर्ष की हो और वह निर्भीक दोष दृष्टि से रहित श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञान से सम्पन्न विनयशील समदर्शी वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ लोभ रहित और अत्यंत भयंकर सात प्रकार के दुर्व्यस्तों से बहुत दूर रहने वाला हो ऐसे आठ मंत्रियों के बीच में राजा गुप्त मंत्रणा करे पहला सेवा करने को सदा तैयार रहना कही हुई बात को ध्यान से सुनना उसे ठीक ठीक समझना याद रखना किसी कार्य का कैसा परिणाम होगा इस पर तर्क करना आदि अमुक प्रकार से कार्य सिद्ध न हुआ तो क्या करना चाहिए इस तरह वितर्क करना शिल्प और व्यवहार की जानकारी रखना और तत्व का बोध होना ये आठ गुण पौराणिक सूत्र में होने चाहिए दूसरा शिकार जुआ परिस्त्री प्रसंग और मदिरापान ये चार काम कामजनित दोष और मारना गाली बकना तथा दूसरे की चीज खराब कर देना ये तीन क्रोधजन दोष मिलकर सात दुर्व्यसन माने गए हैं तथा चर्शयित अने व्यवहार प्रजा सदा इन सबके राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इसका ज्ञान करा दे यदि इस प्रकार के व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देखरेख करनी चाहिए न चापिगूढ़ द्रव्यम ते ग्राज्य कार्योपघातकम कार्य कलो विपन्ने धर्म राजन, तुमको किसी का कोई गुप्त धन ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे कर्तव्य न्यायधर्म का नाश करने वाला होगा यदि कहीं वास्तव में तुम्हारे न्याय धर्म का नाश हुआ तो वह अधर्म तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को बड़े कष्ट में डाल देगा। राष्ट्रे से सागरे फिर तो तुम्हें अन्यायी मानकर राष्ट्र की सारी प्रजा तुमसे उसी प्रकार दूर भागेगी जैसे बाज पक्षी के डर से दूसरे पक्षी भागते हैं तथा जैसे टूटे हुए नाव समुद्र में कहाँ की कहाँ बह जाती है उसी प्रकार प्रजा धीरे धीरे तुम्हारा राज्य छोड़कर कर चली जाएगी प्रजापाड़य तो सम्य अधर में भोपति स्वर्ग्य जो राजा अन्याय एवं अधर्म प्रजा का पालन करता है उसके हृदय में भय बना रहता है तथा तो उसका प्रलोक भी बिगड़ जाता है अथ यो धर्मतः पाते राजा तवात्मज धर्मास संयुक्त धर्म मूल नर श्य स्व अधिकृता अकुवंतुगा आत्मान पुर्यध सह पार्थिवा नरश्रेष्ठ धर्म ही जिसकी जड़ है उस धर्मासन अथवा न्यायासन पर बैठ कर जो राजा मंत्री अथवा राजकुमार धर्म प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राजा का अनुसरण करने वाले राज्य के दूसरे अधिकारी भी यदि अपने को सामने रखकर प्रजा के साथ उचित बर्ताव नहीं करते हैं तो वे राजा के साथ ही स्वयं भी नरक में गिर जाते हैं कृपणम बहुजलताम नाथो वै भूमिपो नित्यम अनाथा नाम नृणाम भवे बलवानों के बलात्कार अर्थात अत्याचार से पीड़ित हो अत्यंत दीन भाव से पुकार मचाते हुए अनाथ मनुष्यों को आश्रय देने वाला उनका संरक्षक या स्वामी राजा ही होता है। तथा बलम साधु असाक्षी का मनाथम व परीक्षम तद जब कोई अभियोग उपस्थित हो और उसमें उभय पक्ष द्वारा दो प्रकार की बातें कही जाएं, तब उसमें यथार्थता का निर्णय करने के लिए साक्षी का बल श्रेष्ठ माना गया है अर्थात मौके का गवाह बुलाकर उससे सच्ची बात गवाह न हो सच्ची बात जानने का प्रयत्न करना चाहिए यदि कोई गवाह न हो तथा तो उस मामले की पैरवी करने वाला कोई मालिक मुख्तार न दिखाई दे तो राजा को स्वयं ही विशेष प्रयत्न करके उसकी छानबीन करनी चाहिए अपराधान तत्पश्चात अपराधियों को अपराध के अनुरूप दंड देना चाहिए अपराधी धनी हो तो उसको उसकी संपत्ति से वंचित कर दे और निधन हो तो उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दे ये चाप रही जो दुराचारी हो उन्हें मार पीट कर भी राजा राष्ट्र राह पर लाने का प्रयत्न करे तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों उन्हें मीठी वाणी से सांत्वना देते हुए सुख सुविधा की वस्तु में अर्पित करके उनका पालन करें यस्तस्य करे राज आदोपक वर्ण शंकर जो राजा का वध करने की इच्छा करे जो गांव या घर में आग लगावे चोरी करे अथवा व्यभिचार द्वारा वर्ण संक्रता फैलाने का प्रयत्न करे ऐसे अपराधी का वध अनेक प्रकार से करना चाहिए युक्तस्य एव प्रजानाथ जो भली भांति विचार करके अपराधी को उचित दंड देता है और अपने कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहता है उस राजा को वह और बंधन का पाप नहीं लगता अपितु तो उसे सनातन धर्म की ही प्राप्ति होती है काम कार्य दंडम तू अभिचक्षण स इहा संयुक्त मृतो नरक मृक्षति जो अज्ञानी नरेश बिना विचारे स्वेच्छापूर्वक दंड देता है वह श्लोक में तो अपस का भागी होता है और मरने पर नरक में पड़ता है न परस्य अप्रवादे न परेशान दंड अर्पयित आगमानुगम कर मोक्षयीतवा राजा दूसरे के अपराध पर दूसरों को दंड न दे बल्कि शास्त्र के अनुसार विचार करके अपराध सिद्ध होता हो तो अपराधी को कैद करे और सिद्ध न होता हो तो उसे मुक्त कर दे न तो हन्यापजा तू दूतम कश्याचि हंता आभिशेष सचिव राजा कभी किसी आपत्ति में भी किसी के दूत की हत्या न करे दूत का वध करने वाला नरेश अपने मंत्रियों सहित नरक में गिरता है यथोक्तवा दिन दूत छत्र धर्म रो नृप पितर भ्रूण हत्या अवाप, अवाप न्यू क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला जो राजा अपने स्वामी के कथनानुसार यथार्थ बातें कहने वाले दूत को मार डालता है उसके पितरों को भ्रूण हत्या के फल का भोग करना पड़ता है कुली न सील संपन्न ओ वाक्मी दक्ष प्रियम यथोक्तवाद में प्रतिमान दूत यथोक्त यथोक्त सप्तु राजा के दूत को कुलीन वाचाल चतुर प्रिय वचन बोलने वाला संदेश को ज्यो का त्यों कह देने वाला तथा स्मृण शक्ति से संपन्न इस प्रकार सात गुणों से युक्त होना चाहिए ए तिर गुण युक्त प्रतिहारो से भवति समन्वितः राजा के द्वार की रक्षा करने वाले प्रतिहारी द्वारपाल में भी यही गुण होने चाहिए। उसका रक्षक अथवा अंग रक्षक भी इन्हीं गुणों से संपन्न हो धर्म शास्त्रो भवे मतिमा रहस्यूता हु शुक्लोत एक गुणयुक्त तथा सेनापतिर्भवेद संधि विग्रह के अवसर को जानने वाला धर्मशास्त्र का तृत्व बुद्धिमान धीर लज्जावान रहस्य को गुप्त रखने वाला हुसी तथा शुद्ध हृदय वाला मंत्री ही उत्तम माना जाता है सेनापति भी इन्हें गुणों से युक्त होना चाहिए व्यूह च चा इनके सिवा वह व्यूहरचना अर्थात मोर्चाबंदी यंत्रों के प्रयोग तथा नाना प्रकार के अन्यान्त्र शस्त्रों को चलाने की कला का तत्वज्ञ विशेष जानकार हो पराक्रमी हो सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्य पूर्वक सहने वाला तथा शत्रुओं के छिद्र को समझने वाला हो विश्वास विश्व पुत्र राजेन्द्र विश्वास हो न प्रश्यते राजा दूसरों के मन में अपने ऊपर विश्वास पैदा करे परंतु स्वयं किसी का भी विश्वास न करें राजेंद्र अपने पुत्रों पर भी पूरा पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया है एत अच्छा तास्त्रार्थ तत्त्वम तो मयाख्या अविश्वासो नरेंद्राणाम गुह्यम परम उचते निष्पाप्य यह नीति शास्त्र का तत्व है जिसे मैंने तुम्हें बताया है किसी पर भी पूरा विश्वास न करना नरेशों का परम गोपनीय गुण बताया जाता है इतिश्री महाभारते शांति पर्वि राजधर्मानुशासन पर्वि अमात्य विभागे पंचाशीति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में मंत्री विभाग विषयक पच्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ